को मेरा माना संसार को मेरा माना संसार के संबंधों में ममता करी मेरा है ममता करनी ही है तो श्रीकृष्ण में करो संसार से ममता करी कि मरे संसार में ममता नहीं संसार में समता है ममता श्री कृष्ण में संसार में समता रहेगी मौज करोगे काम करो अपना रहो अपना अपना कर्तव्य करो लेकिन ममता नहीं समता के साथ फिर से याद दिलाऊं सुख दुख हर्ष शोक सफलता विफलता मान अपमान इस द्वंद्व का नाम ही दुनिया है यही संसार है और उसमें समता को बनाए रखोगे तो मौज में रहोगे लेकिन हम समता को खो देते हैं और हम ममता करने लग जाते हैं संसार में इसलिए मरते हैं दुखी होते हैं आवश्यकता केवल है ममता हमारी श्री कृष्ण में हो मीरा की ममता कृष्ण में है उसने मेरा कहा लेकिन कृष्ण को गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है Cherry bomb. इसका भाव क्या है इसका अर्थ क्या है मीरा ने ऐसा क्यों कहा ये सोचो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा भाई छोड़या बंधु छोड़या छोड़ा सगा सोई इसका मतलब उनमें जो भी ममता है उसको छोड़ दिया भैया जब तुम ममता करते हो ना तो खुद का तो नुकसान करते हो लेकिन जिसके प्रति तुम्हारी ममता है उसका भी नुकसान करते हो याद रखना जिस कोई कोई कोई पानी में है हां और तुम उससे एकदम चिपक गए कोई आया तुमको बचाने तैरता हुआ तुम डूब रहे हो और तुम जोर से उसको चिपक गए लिपट गए तो उसको भी हाथ पैर हिलाने की अब गुंजाइश ही ना रही तुम भी मरोगे उसको भी मारोगे तो कभी कभी वो क्या करता है जोर से थप्पड़ मारता है कि छोड़ मुझे अब ये डर रहा है कि इसको मैं छोड़ दूंगा तो गया बस हमारी ममता भी इसीलिए पकड़े हैं छोड़े तो गए फिर कभी कभी यह होता है कि जिसमें तुम्हारी ममता है वही मारता है उसी से मार खानी पड़ती उसी बेटे से मार खानी पड़ती है उसी पति से उसी पत्नी से उसी प्रियतम से उसी प्रियतमा से मार खानी पड़ती तुम भी बंधे रहना चाहते हो उसको भी बांधे रखना चाहते हो हिलने डुलने की गुंजाइश ही नहीं तुमने देखा इसलिए जिनकी में जिन में ममता है इतने ज्यादा पजेसिव होते हैं ये मेरा है। पजेसिव बहुत होते हैं पति कभी कभी इतना ज्यादा पजेसिव होता है पत्नी को लेकर के किसका फोन था किसके साथ बात कर रही थी ये बार बार उसके फोन क्यों आते भाई वो कौन था जिसके साथ तुम बात कर रहे सो पॉजिटिव और कभी कभी तो फिर उसमें से शंका और शंका का रोग जिसको लग जाता है तो खुद भी दुखी होगा उस पत्नी को भी दुखी करेगा पूछ पूछ पूछ पूछ, पूछ प्रेम क्या है पता है प्रेम का मतलब है तू मेरा ये नहीं कहना लेकिन मैं तुम्हारा ये कहना हम तुम्हारे कृष्ण तवास में ये ये मतलब है प्रेम बंधन है फिर से याद दिलाऊं प्रेम बंधन है लेकिन लादा हुआ नहीं कबूल किया हुआ प्रेम बांधता नहीं है प्रेम बंधता है जो बांधती है वो वासना है जो बंध जाए स्वयं बंधन स्वीकार करें वो प्रेम इसलिए वो बंधन प्यारा लगता है ये ये ये धारा बहती जाएगी बहती जाएगी तो बहती ही जाएगी वो तो गौमुख है भैया बस बह रही है गंगा। इसकी कोई पूर्व तैयारी वगैरह नहीं होता है सहजी धारा बह चलती खैर हम ये चर्चा कर रहे थे फिर से विषय की ओर आ अब लौट चले थोड़े वापस आ जाए तो साहब केवल आपको स्मरण दिला रहे हैं आपको सिखा नहीं रहे हैं कृष्ण ने भी यही कहा स्मारय न तु शिक्षय यह तो वेदों ने बताया ही है छंदो भी विविध ही पृथक ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विविध ही पृथक मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं अर्जुन वही कह रहा हूं जो वेदों ने कही जो ऋषियों ने कही है मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं अर्जुन आज मैं तेरे माध्यम से उस योग को पुनः जीवित कर रहा हूं इसका मतलब लोगों को उससे अवगत करा रहा हूं उसकी जानकारी दे रहा हूं जो है ही है लेकिन लोग भूल गए मैं पुनः स्मरण दिला रहा हूं तो सबसे पहले यह योग मैंने सूर्य से कहा था अब ऐसी बात बोल गए हम अभी चर्चा किए ना बोलना खोलना है अपने को तो अर्जुन सोचे अरे इन्होंने सूर्य से कहा अब अर्जुन सखा भी है मित्र भी है तो मन ही मन हंस दिए है क्या धाप मार रहे हैं यार थोड़ी रीजनेबल धाप मारो और अर्जुन ने कहा भी कि मैं और आप तो अभी के हैं और सूर्य तो बहुत पहले से तो आप कब सूर्य से उपदेश करने गए थे ये सूरज आपका चेला है पहले आपने सूरज को उपदेश किया था एंड अकॉर्डिंग टू भगवदगीता द सन ज द फर्स्ट एंड डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भगवान ने इस योग के लिए सबसे पहले सूर्य को क्यों पसंद किया ए, चलो जाने दो वो वो कभी गीता के तीसरे अध्याय पर बोलेंगे तब क्यों सूर्य को पसंद किया आपने शिष्य के रूप में श्री कृष्ण ने उसका भी कारण है ता देखनी पड़ती है ना शिष्य को शिष्य के रूप में कबूल करने से पहले मूल बात यह है कि अर्जुन ने कहा मैं और आप तो अभी के हैं सूर्य बहुत पहले से है आप कब सूर्य से कहने गए थे अब यह गीता में तो बोला नहीं है लेकिन मन ही मन तो मित्र है तो यही कहता होगा धाप भी मत मारो यार बहुत हो गया अथब श्री कृष्ण ने कहा बहुनि में व्यतीता जन्मानी तव चार्जुन तान्य वेद सर्वाणी नत्व वित्थ परंत तेरे और मेरे अनेक जन्म बीत चुके हैं उन सभी जन्मों को मैं जानता हूं प्यारे तू नहीं जानता तो क्या श्री कृष्ण जाति स्मर है आपको बता दू It is all recorded here. In you also, all your past lives are recorded there. But you don't have that password now. तुम भूल गए हो उस पासवर्ड को कि जिससे तुम कंप्यूटर से निकाल सको वो जानकारी कि अरे इसके पिछले वाले जन्म में मैं कौन था उसके पहले वाले जन्म में कौन था उसके पहले वाले जन्म में कौन था वो स्मृति तुम्हारे भीतर अभी भी इसी वक्त है लेकिन पासवर्ड खो गया है तुम नहीं जानते कृष्ण कहते हैं तेरे और मेरे दोनों के अनेक जन्म बीत चुके हैं तान्य हम वेद सर्वाणी उन सबको मैं जानता हूं नत्वम तव वेथ तू नहीं जानता प्रयोगों के जरिए एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से हर व्यक्ति को उसके पिछले जन्मों में ले जाया जा सकता है बिल्कुल ले जाया जा सकता है जब नया जन्म होता है तो पुराने जन्मों की स्मृति पर एक पर्दा गिर जाता है एक लॉक लगा दिया जाता है जो सब लोग नहीं खोल सकते गत जन्मों कि स्मृति हो जाती है क्यों तुम्हारी भलाई के लिए लेकिन भागवत में ऐसी कथाएं हैं कि जहां वह तुम्हारी भलाई में हो तो तुमको याद भी कराया जाता है भागवत में कथा आती है जड़भरत जी की उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी गजेंद्र की कथा आती है गजेंद्र को अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी कहते हैं पूर्व जन्म में सिखा हुआ स्तोत्र गजेंद्र को याद आया जब ग्राह ने पकड़ा और गजेंद्र ने उस स्तोत्र के द्वारा भगवान की स्तुति करी जहां तुम्हारी भलाई में हो तो परमात्मा वह पासवर्ड तुमको दे देते हैं कि तुम कुछ जन्म पीछे जा सको याद कर सको ताकि तुम समझ सको कि मैंने कहा गलती करी थी गए जन्म में साब पढ़े लिखे डॉक्टरों ने किताबें लिखी है वेस्टर्न वर्ल्ड में पुनर्जन्म इज अ प्रूवन फैक्ट इट इज नॉट बिलीव जन्म की यह बात कोई हिंदू धर्म की मान्यता नहीं है गीता और हमारे शास्त्र जो कहते हैं वो एक विज्ञान है इट्स अ प्रूवन फैक्ट लेकिन अधिकांश लोगों की बुद्धि एक सीमा में घिरी हुई है तर्कों पे ही वे काम करते हैं वे चाहते हैं कि एवरी एवरीथिंग शुड भी लॉजिकल But my dear, there are so many things which are beyond logic, and that's why scientists say God is not logical. विज्ञान ने अभी ईश्वर को प्रूव नहीं किया है मजा है ईश्वर ने विज्ञान को अप्रूव किया है लेकिन विज्ञान ने ईश्वर को अभी प्रूव नहीं किया कोई बात नहीं धीरे धीरे इंप्रूव करो स्वयं को इंप्रूव करो उसने तो तुमको अप्रूव किया है ईश्वर कोई अप्रूव फैक्ट नहीं है लोग कहते हैं एक आदमी गया बुद्धि प्रामाण्यवादी रेशनलिस्ट एक महात्मा के पास क्यों लोगों को बहकार है वह भगवान के नाम पर भगवान भगवान कहां भगवान, भगवान कैसा भगवान कोई भगवान जैसी चीज नहीं है तो महात्मा ने कहा कि भाई है तुझे ना दिखाई बोले है तो दिखाओ है तो दिखाओ बोले जब तक नहीं दिखता तब तक तू नहीं मानेगा ना बोले जब तक नहीं दिखेगा हम नहीं मानेंगे कि ईश्वर है है तो दिखाओ ठहर जा साधु सिर फिरा अंदर गया लकड़ी लेकर के आया वो मारना शुरू किया मार नहीं कहता है दिखाओ दिखाओ मानता नहीं ऐसा मारा वो भागने की कोशिश करा तो दो चलो दो चलो को पकड़ो पकड़ो पकड़ो इसको दो चेलो ने पकड़ के रखा मानता नहीं है कहता है दिखाओ ईश्वर दिखाओ, दिखाओ, दिखाओ, दिखाओ उसने कहा कैसा साधु ये तो गुंडा है कि साधु है और उसके चेले भी तो भागने भी नहीं बोले जो जवाब नहीं दे सकते हैं दलील नहीं कर सकते हैं वही ऐसा काम करते हैं माई डियर सॉरी सॉरी बहुत मारा तुझे बहुत पीटा सॉरी सॉरी क्या सॉरी तोड़ दिया क्या हुआ बोले क्या, क्या हुआ पूछ रहे हो मैं पुलिस में रपट करने वाला हूं तुम्हारे खिलाफ कमौन कुलडाउन डाउन अंग्रेजी में बात करता है क्या हो रहा है माय डियर अरे कैसा पीटा यार पेन हो रहा है कहा पेन है अरे कहा नहीं है ये पूछो बाबा इतना पीटा इधर पेन है इधर पेन है इधर पेन है इधर पेन है पेन है झूठ बोल रहा है तू और कैसा साधु है यार एक तो एक तो इतना पीटा मैं कह रहा हूं पेन है वो मानता नहीं है बोले पेन नहीं है क्यों मुझे कहां दिख रहा है मुझे नहीं दिख रहा कोई पेन बेन हां बोले यहां थोड़ा सा ये वो वो, वो लाल हो गया है लेकिन लाल हो गया पेन नहीं दिखता है बोले गजब का दर्द हो रहा है पेन हो रहा है बोले मैं ना मानू मुझे नहीं दिख रहा है जब तक तू पेन को दिखावे नहीं मैं कैसे मानू बोले सच मानो है बाबा जी मेरा अनुभव है बोले प्यारे बस ईश्वर मेरा अनुभव है तो तुझे कैसे दिखाऊं ये अनुभव का विषय है अनुभव गम्य भज ही जही संता इसलिए रामायण कहती है अनुभव गम्य भज ही जी इसलिए भागवत कहता है केवला अनुभवानंद स्वरूप परमेश्वर तेरा दर्द तू जानता है तेरा पेन है तू जानता है परमात्मा भी अपने अनुभव की बात है अनुभव गम्य गाड इज नॉट लॉजिकल इट इज ट्रू बिकॉज गाड इज बिया लॉजिक परमात्मा तर्क का विषय नहीं है श्रद्धा पुरुष श्रद्धा पुरुष यो यद यह पुरुष श्रद्धाय तेरे मेरे अनेक जन्म बीत चुके हैं अर्जुन उन सब को मैं जानता हूं तू नहीं जानता तो अर्जुन के मन में जो पहला प्रश्न उठा तो क्या कृष्ण जाति स्मर है उनको पूर्व जन्म की स्मृति है तो वो तो उस किसी साधारण मनुष्य को भी हो सकती है ले जाया जा सकता है पूर्व जन्म तो उसमें और कृष्ण में कोई अंतर नहीं लेकिन फिर विभूति योग बताया सभी में जो श्रेष्ठ है वो मेरी विभूति है मैं स्थावरों में हिमालय हूं सरसाम स्मि सागरम नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं वेदों में मैं सामवेद हूं तो अर्जुन सोचने लगे माय गॉड इसका मैं तो देखो यार कितना एरोगेंट आदमी है मैं मैं मैं और देखा जाए गीता में तो कृष्ण का मैं लगता है कि बहुत बड़ा और सभी में जो श्रेष्ठ हूं वो मैं हूं सभी में जो भी श्रेष्ठ है या जो भी श्रेष्ठता है उसको मेरी विभूति समझो कनिष्ठ की ओर मत जाओ श्रेष्ठ श्रेष्ठ में परमात्मा इसलिए तुम भी नकारात्मक चिंतन न करो थिंक पॉजिटिवली अच्छे विचार करो क्योंकि तुम जो सोच रहे हो वो तुम हो जाते हो अ मैन इज नथिंग बट बंडल ऑफ थॉट इंसान और कुछ नहीं है वो विचारों का पुतला मात्र है तुम्हारी सृष्टि के जनक तुम हो तुम्हारी सृष्टि के निर्माता तुम हो तुम ही ब्रह्मा हो उस सृष्टि को चलाने वाले सस्टेनर तुम ही हो तुम ही विष्णु हो और तुम चाहो तब उसका लय भी कर सकते हो तुम ही महेश हो तुम चाहो तो वो सुख की सृष्टि निर्माण कर सकते हो सृष्टि सुख की सृष्टि को बनाए भी रख सकते हो और तुम जब चाहो तो सुख की सृष्टि को ध्वस्त भी कर सकते हो। दुख की सृष्टि में यदि तुम जी रहे हो तो दुख की सृष्टि भी तुम्हारी अपनी बनाई हुई उसके निर्माता उसके ब्रह्मा तुम ही हो और दुख में जी रहे हो तो उसके सस्टेनर भी तुम ही हो और उसको ध्वस्त करना है बन जाओ प्रलयंकर हो जाओ शंकर तुम ही हो ब्रह्मा तुम ही हो विष्णु तुम ही हो महेश तुम्हारा विश्व वैसा ही होगा जैसा तुम बनाओगे जैसा तुम सोचोगे इसलिए वेद मंत्रों में ऋषियों ने गाया तन में मन शिव संकल्पमस्तु। हमारे मन में सदा शिव संकल्प हो कल कुछ साधिका ने एक प्रश्न किया है कि लेकिन वो पॉजिटिव थिंकिंग कैसे डेवलप करें पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों के साथ रहो उसी के संग में रहो ऐसे वातावरण में रहो जिसके चलते उस परमात्मा में तुम्हारा भरोसा दृढ़ होए, कि वे सब अच्छा ही करेंगे परमात्मा सब संभालते हैं सब अच्छा ही करते हैं वो तो मंगल भवन है वो मंगल ही करेंगे मंगलायतनोहरी ही मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजीर विहारी यह दृढ़ विश्वास बने जिनको सुनने से जिनके सानिध्य से वहीं रहो तुम परिस्थितियों के गुलाम न बनो फिर से याद दिलाओ जो वस्तु का गुलाम हो जाता है किसी व्यक्ति का गुलाम हो जाता है या परिस्थिति का गुलाम हो जाता है पराधीन सपने हु सुखना ही तब तक वह सुखी नहीं हो सकता तुम स्वाधीन जीवन के स्वामी बनो तुम हो ही स्वाधीन खोजो स्वयं को इस सत्य को खोजो सुख की खोज में निकले हो इसलिए दुखी हो रहे हो सत्य की खोज में निकलो और सुखी हो जाओगे यह बात यदि समझ में आ जाए बोध हो जाए क्या कहना और ब्रह्मानंद कहते हैं कि जिसको यह बोध नहीं है चाहे कितनी ही कथा सुने कितना ही वेद जान ले जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या कर निज रूप को जाना नहीं